रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी आनंद वराहनगर में त्रिगुणातीत महाराज ने एक बार एक छोटे से कमरे में दरवाजा बंद करके ऐसा अविराम जब ध्यान आरंभ किया कि हार नेत्र तक भूल गए इसके लिए अन्य सभी लोग उनसे काफी अनुनय विनय करने लगे यहां तक कि उन्हें जबरन पकड़ लाने का भी प्रयास किया परंतु कुछ भी नहीं हुआ अंत में त्रिगुणातीत महाराज ने कहा कि महापुरुष शिवानंद जी यदि भोजन के समय उन्हें स्पर्श किए रहे तो वही उनके जप के तुल्य होगा और इसी प्रकार वे अन्न ग्रहण करेंगे अंत में वैसा ही हुआ आठपुर में जिस बड़े दिन की रात को श्री कृष्ण की संतानों ने त्याग वैराग्य की चर्चा करके निर्मल आनंद की उपलब्धि की थी उसके स्मरणार्थ तथा ईसा मसीह के प्रति अपनी भक्ति निवेदित करने के लिए त्रिमुणातीत महाराज उसके बाद प्रतिवर्ष बड़े दिन की पूर्व रात्रि को एक छोटा सा उत्सव किया करते थे इसके फलस्वरूप उनका अनुसरण करते हुए आज भी भी तथा उसके अंतर्गत आश्रमों में ईसा की यह जन्मनिशा यथा विधि मनाई जाती है तीर्थ दर्शन की कामना त्रिगुणातीत महाराज के मन में सदा से ही विद्यमान थी इसीलिए अठारह ईस्वी में सुयोग मिलने पर एक दिन वे उत्तर भारत के तीर्थ दर्शन करने चल दिए इस बार उन्होंने काशी चुनार विंध्याचल प्रयाग कानपुर बिठूर ब्रह्मावर्त आदि स्थानों में जाकर वहाँ के देवी देवताओं के पुण्य दर्शन प्राप्त किए थे प्रयाग में उन्हें दस बारह दिन तक बुखार से कष्ट भोगना पड़ा बाद में इटावा आकर वे स्वामी अखंडानंद से मिले तदुपरांत दोनों ने एक साथ जाकर आगरा तथा मथुरा का दर्शन किया फिर वे गोवर्धन पर दीपमाला का मेला देखने गए तथा यतिपुर में अन्नकूट का मेला देखने के बाद श्याम कुंड तथा राधा कुंड के दर्शन करके वृंदावन पहुँचे मथुरा तक दोनों साथ रहे इसके बाद अखंडानंदी आगरा चले गए और त्रिगुनातीता नंजी करौरी तथा जयपुर होते हुए पुष्कर की ओर रवाना हुए दिसंबर अठारह सौ इक्यानवे ईस्वी पुष्कर में पुनः दोनों का मिलन हुआ और दोनों के साथ ही दोनों ने साथ ही अजमेर जाकर वहां के दर्शनीय स्थानों को देखा परंतु एक ही दिन में सभी स्थान देखने में जो अत्यधिक श्रम हुआ उसके फलस्वरूप त्रिगुणातीत महाराज को बुखार आ गया उस बुखार के उतरने में 17-18 दिन लग गए स्वस्थ होने के पश्चात उन्होंने अकेले ही बंबई जाने का निश्चय किया और पहले चित्तौड़ का टिकट लेकर रेलगाड़ी में बैठे स्वामी त्रिगुनातीतानंद एकमात्र भगवान पर निर्भर रहकर ही तीर्थ भ्रमण को निकल निकले थे और इस समय भगवान ने भी उनकी अनेक बाधा विपत्तियों से रक्षा की थी एक बार अंधेरी रात में मूसलाधार वर्षा होते रहने के कारण रास्ता दिखाई देना असंभव हो गया और वे कंबल ओढ़कर एक किनारे पड़े रहे उन्हें पता नहीं था कि निकट ही रेलवे स्टेशन है सौभाग्यवश शीघ्र ही स्टेशन का दरबार लालटेन लेकर घर लौटने के लिए निकला और राह में उन्हें इस प्रकार पड़ा देखकर अपने घर ले गया विभिन्ध स्थानों का भ्रमण करके त्रिघुनाती महाराज द्वारका पहुंचे वहाँ के मंदिर आदि देखने के बाद वे जहाज द्वारा पोरबंदर सुदामापुरी के दर्शन करने गए वहाँ पर हाटकेश्वर मंदिर में हिंगलाज की यात्रा के लिए निकले सन्यासियों का एक दल प्रतीक्षा कर रहा था वे लोग अचानक ही इन बंगाली साधु को पाकर विशेष आनंदित हुए क्योंकि अब उनकी सहायता से राजमहल में टिके हुए एक अन्य बंगाली साधु तक पहुँच राजा से पथ के लिए आवश्यक धन प्राप्त करना सरल हो गया ये दूसरे बंगाली साधु कौन होंगे साधुओं के विवरण ने स्वामी त्रिघुनाती ने अनुमान किया कि ये स्वामी विवेकानंद ही होंगे फिर भी सन्यासियों के अनुरोध को टाल न सकने के कारण वे भिक्षार्थी के रूप में उन सब के साथ उन राजप्रसादवासी साधु के समीप गए पहुंचकर देखा कि उनका अनुमान सत्य ही था सब सुनकर स्वामी जी ने दृढ़तापूर्वक कहा मैं पैसे के लिए किसी के भी समक्ष हाथ नहीं फैला सकूंगा। तेरे पास जो कुछ है सब दे डाल त्रिना जी ने वैसा ही किया और साधुओं को विदा करके स्वामी जी के साथ वार्तालाप करने लगे काफी रात तक वहाँ रहकर वे हाटकेश्वर मंदिर को लौटे दूसरे दिन दोपहर को वे अन्यत्र जाने के लिए अपनी पोटली बांध ही रहे थे कि स्वामी जी वहाँ आए और उन्हें अपने निवास स्थान पर ले गए दो तीन दिन वहाँ स्वामी जी जी उन्हें जूनागढ़ के दीवान हरिदास बिहारिदास जी के मकान पर भेज दिया उस मकान में कुछ दिन बिताने के पश्चात त्रिगुणातीत महाराज पुनः भ्रमण को निकले और तीर्थ दर्शन करते हुए कलकत्ता लौटे